श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव ब्राह्मों को शिक्षा प्रदान ऐश्वर्य ज्ञान से ईश्वर को अपनाया नहीं जा सकता किसी दूसरे समय श्री रामकृष्ण देव ने केशव आदि ब्राह्मों से उपासना के संबंध में कहा था तुम लोग उनके ईश्वर के ऐश्वर्य की बात उतना क्यों कहते हो क्या पुत्र पिता के सामने बैठ मेरे पिता के कितने मकान हैं कितने घोड़े कितनी गाड़ियाँ कितने बाग बगीचे हैं ऐसा सोचता है अथवा पिता उसके कितने अपने हैं ऐसा सोचता है अथवा पिता उसके कितने अपने हैं उसे कैसा प्यार करते हैं इस तरह सोचकर मुक्त हो जाता है पुत्र को पिता भोजन वस्त्र देते हैं सुख से रहते हैं तो यह कौन सी बड़ी बात है हम सभी उनकी संतान हैं अतः वे हमारे प्रति उस प्रकार के प्रेम का व्यवहार करेंगे ही इसमें आश्चर्य की बात क्या है अतः यथार्थ भक्त उन सब बातों को न सोचकर उन्हें पूर्णतया अपना लेते हैं और जिद पर कहते हैं तुम्हें मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी ही होगी मुझे दर्शन देना ही होगा उनके ऐश्वर्य की बात पर उतना अधिक ध्यान देने से उन्हें बहुत समीप बहुत अपना नहीं सोचा जा सकता उन पर जिद नहीं की जा सकती वरन इस तरह का भाव मन में आता है कि वे कितने महान हैं हमसे कितनी दूरी पर है उन्हें बहुत समीप बिल्कुल अपना मान लो तब तो होगा तब उन्हें पा जाओगे ईश्वर लाभ के लिए साधन भजन की गंभीरता तथा विषय वासना त्याग की नितांत आवश्यकता की शिक्षा के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आकर केशव आदि ब्राह्मणों को एक दूसरा विषय भी ज्ञात हो गया था पाश्चात्य धर्म प्रचारकों के मुख से तथा अंग्रेजी पुस्तकों से उन्हें ऐसी शिक्षा मिली थी कि ईश्वर कभी साकार नहीं हो सकते इस कारण किसी साकार मूर्ति में उनका अधिष्ठान मानकर पूजा उपासना करना महापाप है किंतु निराकार जल के जमकर जमकर साकार बर्फ हो जाने की तरह निराकार सच्चिदानंद का भक्ति हिम में जमकर साकार होना मिट्टी का शरीफा देखकर असली शरीफा आदि आने याद आने की तरह साकार मूर्ति के अवलंबन से ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में पहुँचना आदि प्रतीकोपासना की बातें श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनकर उन लोगों को ज्ञात हो गया था कि मूर्ति पूजा के नाम से निर्देश करके वे जिस कार्य को अब तक युक्तिन तथा हेय समझते आए हैं उसके संबंध में कहने और सोचने के अनेक विषय हैं फिर जिस दिन श्री रामकृष्ण देव ने अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति की तरह ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति के प्रकाश रूप इस विशाल ब्रह्मांड की अभिन्नता केशव आदि ब्राह्मों के निकट प्रतिपादित की उस दिन से वे साकारोपासना को नए प्रकाश में देख सके थे इसमें कोई संदेह नहीं उस दिन उन्होंने निसंदिग्ध रूप से समझ लिया था कि केवल निराकार सगुण ब्रह्म रूप से निर्देश करने पर ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का एक अंश मात्र ही निर्दिष्ट होता है उन्होंने समझ लिया ईश्वर स्वरूप को केवल साकार कहने से जो दोष होता है उसी प्रकार का दोष केवल निराकार सगुण कहने से भी होता है क्योंकि ईश्वर साकार जगत के रूप में व्यक्त तथा निराकार सगुण ब्रह्म रूप में जगत के नियामक हो रहे हैं फिर सब गुणों से परे रहकर ईश्वर जीव जगत आदि सभी व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम रूप युक्त प्रकाश के आधार स्वरूप होकर सदा विराजमान है ईश्वर स्वरूप का अंत नहीं करना चाहिए वह साकार भी है निराकार सगुण भी और इसके अतिरिक्त उसमें और क्या क्या भाव है कौन जान सकता है श्री रामकृष्ण देव के इस मामूली से कथन के भीतर उस प्रकार का गंभीर अर्थ देखकर केशव आदि सभी ब्राह्म भक्त लोग उस दिन स्तंभित हो गए थे इसी प्रकार सन 1875 ईस्वी के मार्च मास में श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन लाभ करने के दिन से तीन वर्षों से कुछ अधिक समय तक केशव परिचालित भारतवर्षीय ब्राह्म समाज पाश्चात्य भाव के मोह से दिन प्रतिदिन मुक्त होकर नवीन आकार धारण करने लगा और ब्राह्मों में बहुतों का साधना साधनानुराग जनसाधारण के चित्र को आकर्षित करने लगा इसके बाद 1878 ईस्वी के 6 मार्च को श्री केशव चंद्र ने अपनी कन्या का विवाह कुछ बिहार प्रदेश के महाराजा के साथ कर दिया ब्राह्म समाज ने विवाह के निमित्त कन्या की आयु सीमा जो निर्धारित कर दी थी उससे केशव की कन्या की आयु कुछ कम होने के कारण ब्राह्म समाज में भारी हलचल मच गई पाश्चात्य प्रणाली के अनुकरणानुसार समाज सुधार के जोश से प्रेरित हो नेतागणों ने ब्राह्म समाज की दो शाखाएँ कर दी एक भारतवर्षी और दूसरी साधारण परंतु ब्राह्म समाज के ऊपर श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव उस घटना से घटा नहीं वे दोनों दलों को समान रूप से अपनाते रहे दोनों दलों के धर्म पिपासु उनके समीप आकर पहले की ही तरह आध्यात्मिक मार्ग में सहायता लाभ करने लगे